गुरु ओशो के अद्वितीय प्रवचन खाओ पियो आनंद से जियो ट्रैक बाइस मृत्यु बोध से परम जागरण तीसरा प्रश्न मां विपस्सना वह स्वामी चिनमय ने मृत्यु के पूर्व छठवें चक्रता की यात्रा कर ली तथा स्वामी देवतीर्थ भारती और अभी कल ही स्वामी आनंद विमल कीर्ति अपनी मृत्यु से पहले परम बोधि को उपलब्ध हुए भगवान क्या मृत्यु में बुद्धत्व की घटना जीवन में जागरण से आसान है समझाने की अनुकंपा करें अब तो कबीरदास की यह साखी ही हम सब सन्यासियों की अभीपसा है जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद कब मरियो कब भेंटियों पूरन परमानंद शैलेंद्र जीवन में जागना तब भी संभव है जब जीवित अवस्था में ही तुम्हें मृत्यु का बोध स्पष्ट हो जाए। जागरण तो हमेशा मृत्यु के कारण ही होता है जीवन में हो या मृत्यु में हो जब तुम्हें दिखाई पड़ने लगता है कि यह जीवन हमारा चारों तरफ मृत्यु से घेरा है अब गया तब गया देर अबेर की बात है मौत आई ही है हम पंक्तिबद्ध खड़े एक एक व्यक्ति खिसकता जा रहा है पंक्ति छोटी होती जा रही क्यू छोटा होता जा रहा हम मौत के दरवाजे के करीब पहुंचते जा रहे हैं। हर जन्मदिन पर तुम्हें जन्मदिन नहीं मृत्यु दिन मनाना चाहिए क्योंकि एक साल और जिंदगी से कम हो गए जन्मने के बाद बच्चा एकदम मरना शुरू हो जाता तत्ण क्योंकि एक एक पल जीवन छटने लगा और बूंद बूंद चुकते चुकते पूरी गागर खाली हो जाती गागर क्या सागर भी खाली हो जाता है। जिनको इतना बोध है जिनके भीतर इतनी तीक्ष्ण प्रतिभा है कि वे जीवन में ही मृत्यु को छुपा देख लेते हैं। वे तो जीवन में ही जागते हैं। और अगर इसमें थोड़ी देर अबेर लग गई तो मृत्यु के क्षण में एक परम अवसर मिलता है मगर वह भी तभी मिल सकता है जब जीवन में थोड़ा बहुत ध्यान का प्रयोग किया हो अगर बिल्कुल प्रयोग ना किया हो तो वह नहीं मिलेगा मृत्यु दो तरह से घटती ध्यानी की और गैर ध्यानी की गैर ध्यानी तो मृत्यु के पहले ही बेहोश हो जाता है इसलिए बेहोशी में ही मरता है लेकिन ध्यानी जिसने थोड़ा भी ध्यान साधा हो मृत्यु में भी ध्यान की उतनी बारी किरण को बचा पाता और उसी बारी किरण के कारण उसे फासला साफ हो जाता कि शरीर मर रहा है मन मर रहा है मैं नहीं मर रहा हूं। और जैसे ही ये अनुभव हुआ कि मैं नहीं मर रहा हूं कि निर्वाण उपलब्ध हो गया कि शाश्वतता मिल गई कि अमृत का अनुभव हो गया रहना नहीं देश बिराना है यह संसार कागत की पुड़िया बूंद पड़े घुल जाना है यह संसार कांट की बाड़ी उलझ पुलझ मर जाना है यह संसार झाड़ और झांकर आग लगे बर जाना है कहत कबीर सुनो भई साधु सतगुरु नाम ठिकाना है लेकिन यह अनुभव जीते जी जरा मुश्किल बचपन में होश कहां बचपन में तो खिलौने उलझा लेते फिर जवानी आई तो खिलौने बदल जाते मगर खेल जारी रहता है छोटे बच्चे गुड़ियों से खेलते गुड्डा गुड़ियों के विवाह रचाते जवान अपने विवाह रचाने लगते वही गुड्डा गुड़ियों का खेल है। जरा पैमाना बड़ा हुआ आंख बेबजेबी हो जाती है नम क्या की छे आंख बे हो जाती है नम क्या की मुफ्त बदनाम हुए उनके सितम मुफ्त बदनाम हुए उनके सितम क्या की यूं तो शर्माए जा है मुझे यारों का खुलूस दिल दुखा जाती है हर सई ये करम क्या की छे रक्ष में कौश बनाती हुई बाहों की तरह मंजिलों से भी हसीन राह के खम क्या की छे रक्ष में कौश बनाती हुई बाहों की तरह मंजिलों से भी हसीन राह के खम क्या खींचे छू गई प्यार से हर दर्द की सात दिल को और दुनिया से तका जाए करम क्या खींचे चंद लम्हों को सही चंद लम्हों को सही आ तो गया दिल में मलाल खुल गया दावाए तमकी का भरम खुल गया दावाए तमकी का भरम क्या कींचे कौन पा सकता हम आवारा मिजाजों का सुराग दास्तान लिखते गए नक्श कदम क्या कीजे हसरत दीद की तस्किन का, का सामान कहा पत्थरों में अभी सोते हैं सनम क्या खींचे हसरत दीद की तस्किन का सामान कहा पत्थरों में अभी सोते हैं सनम क्या खींचे इतफाकते जमाना है खिजा की बहार जो गुजरना है गुजर जाएगी गम क्या कीजिए दफतन जल उठे ताबा दफतन जल उठे ताबा कई यादों के चिराग आज फिर जीत गई सामम आज फिर जीत गई सामम क्या कीजिए आँख बेबजे भी हो जाती है नम क्या कीजिए मुफ्त बदनाम हुए उनके सितम क्या कीजिए जिंदगी सब दृश्य दिखाती चुनाव हम पर है कांटे भी और फूल भी और दिन भी और रातें भी सुख भी और दुख भी जिंदगी सब लाती लेकिन चुनाव हम पर निर्भर है देखने की क्षमता हम पर निर्भर है पहचानना हमें यूं तो हीरे भी पत्थर जो पहचान ले और नहीं तो पत्थर भी हीरे मालूम हो सकते हैं। जो ना पहचाने पारखी की नजर चाहिए रक्स में कौश बनाती हुई बाहों की तरह मंजिलों से भी हसीन राह के खम क्या कीजे मंजिलों की तो बात छोड़ो रास्ते के मोड़ ही इतने प्यारे लगते हैं कि उन्हीं में उलझ जाते रक्स में कौश बनाती हुई बाहों की तरह जैसे नाच में बाहों ने इंद्रधनुष बनाए हो मंजिलों से भी हसीन राह के खम क्या कीजिए राह की उलझने ही राह के मोड़ ही ऐसे प्यारे लगते ऐसे घुमावदार हम वहीं भटक जाते समझा बुझा लेते हैं अपने को इत्तफाकाते जमाना है खिजाहों की बहार सब संयोग की बात है समझा लेते हैं अपने को नदी नाव संयोग इत्तफाकाते जमाना है खिजाहों की बाहर फिर बहार आए की पतझड़ सब संयोग है जो गुजरना है गुजर जाएगी गम क्या कीच समझाते रहते हैं कि जो गुजरना है गुजर जाएगी जो गुजरना है वो तो जरूर गुजर जाएगी मगर तुम तो जाग जाओ तुम तो ना गुजरो तुम तो उसके साथ ना बह जाओ जिंदगी में वही अवसर तुम्हें है जो कबीर को जो नानक को जो बुद्ध को जो महावीर को वही अवसर सभी को है मगर हर व्यक्ति अपने अपने होश के हिसाब से चुन लेता है बच्चों से तो आसानी की जा सकती है, जवान बहुत महत्वाकांक्षाओं से भरे होते हैं, लेकिन हैरानी तो यह होती कि बूढ़े भी वही गोरख धंधा वही बेवकूफियां, वही जमाने भर के उल्टे सीधे काम मरते मरते दम तक लोग जरा भी साधते नहीं स्वयं को तो फिर मौत आती है बेहोशी लाती लेकिन शैलेंद्र अगर ध्यान की गति बनती रहे तो मौत परम अवसर है महा अवसर है क्योंकि मौत आखिरी मौका है जिंदगी भर अगर ध्यान की थोड़ी सी भी धारा भीतर सघन होती रहे तो मौत में जाके प्रगाढ़ हो उठती प्रज्वलित हो उठती वो जो टिमटिमाते दिए की तरह जलती थी मौत में भबक उठती जंगल की आग हो जाती और मृत्यु के क्षण में अगर होश बना रहे तो मुक्ति सुनिश्चित है निर्वाण सुनिश्चित है जीवन से भी ज्यादा बड़ा अवसर मृत्यु है मगर मृत्यु तभी अवसर है जब तुमने जीवन का थोड़ा सा कम से कम थोड़ा सा एक अंश भी ध्यान के लिए समर्पित किया हो तो फिर मृत्यु भी मृत्यु नहीं सिर्फ अमृत का द्वार है, अपने को थोड़ा थोड़ा उलझाओं से बाहर करो तर्क न खोजो उलझाओं के लिए बहुत तर्क है को वहम हकीकत को ख्वाब कैसे कहूं जश्न शौक को मोजे शराब कैसे कहूं हजार कुर्बतें जिसमें हों ऐसी दूरी को गुरेज कैसे कहूं इज्जताब कैसे कहूं खिले हुए हों जहां सौ चमन जराहत के वो मेरा दिल ही सही मैं ख़राब कैसे कहूँ हज़ार नस्बतें पिना सही मगर फिर भी तेरी जफा को तेरा इसतराब कैसे कहूँ मेरा वजूद मुझसम सवाल है लेकिन ज़माना देगा मुझे क्या जवाब कैसे कहूँ मतए शौक़ से खाली है मदरसा ताबा जुनू के दर्श को दर्से किताब कैसे कहूं समझाए चले जाते हैं यकी को वहम हकीकत को ख्वाब कैसे कहूं इस यथार्थ को सपना कैसे कहें मगर ये सपना है क्योंकि एक दिन नहीं था और एक दिन फिर नहीं हो जाएगा सपने का और क्या अर्थ होता कहो या ना कहो सपने का अर्थ होता है जो अभी है अभी नहीं अभी नहीं था फिर नहीं हो जाएगा लेकिन समझाना चाहो अपने को तो समझा सकते हो यकी को वहम हकीकत को ख्वाब कैसे कहूं जश्न शौक को मौजे शराब कैसे कहूं ये आकांक्षाओं के संसार को मृग मरीचिका कैसे कहूं यह इतना प्यारा संसार ये इतने प्यारे सपने ये इतने प्यारी आकांक्षाएं ये इतने मीठे मीठे ख्याल जश्न शौक को जश्न शौक को मौजे शराब कैसे कहू यकी को बहम हकीकत को ख्वाब कैसे कहू जश् शौक को मौजे शराब कैसे कहूं हजार कुर्बतें जिसमें हों हजार जिसमें हों ऐसी दूरी को गुरेज कैसे कहूं इज्तनाप कैसे कहूं कैसे कहूं विरक्ति कैसे कहूं पलायन खिले हुए हों जहां खिले हुए हों जहां सौ चमन जराहत के वो मेरा दिल ही सही मैं खराब कैसे कहू हजार नस्बते पिन्ह सही हजार नस्बते पिन्ह सही मगर फिर भी तेरी जफा को तेरा इस तराब कैसे कहू मेरा वजूद मुजस्म सवाल है लेकिन मेरा अस्तित्व एक साकार प्रश्न है मेरा, मेरा वजूद मुजस्म मेरा वजूद मुजस्म सवाल है लेकिन जमाना देगा मुझे क्या जवाब जमाना देगा मुझे क्या जवाब कैसे कहूँ मताए शौक से मताए शौक से खाली है मदरसा ताबा प्रेम रूपी पूंजी से ये पाठशाला तो खाली है मताए शौक से खाली है मदरसा ताबा जुनू के दर्श को उनमात को पागलपन को जुनू के दर्श को दर्शे किताब कैसे कहूं पुस्तक का पाठ कैसे कहूं बस यू अपने को समझाता रहता आदमी जो अपने को यूं समझाता रहता है उसको तो कबीर पागल मालूम पड़ेंगे उसे बुद्ध तो बुद्धू मालूम पड़े उसे तो ये दीवाने भटक भटगदेव हुए लोग मालूम पड़े उसे तो जहां धन कमाया जा रहा पद कमाया जा रहा जहां प्रतिष्ठा कमाई जा रही वहां ही सारा प्राण अटका हुआ मालूम पड़ता है जिंदगी में वहम बहुत है जिंदगी में मृग मरीचिकाएं बहुत हैं उलझाए रखने को मौत में तो सब बंद हो जाता पूर्ण विराम आ जाता है अब आशाओं को कहां ले जाओ आकांक्षाओं को कहाँ दौड़ाओ अब कैसी दुकान अब कैसा धन कैसा पद अगर जरा सा ध्यान सधा रहा हो तो मृत्यु के क्षण में उसी ध्यान का बांध बन जाता क्योंकि आगे जाने को कोई उपाय ना रहा आगे तो द्वार बंद हो गया बांध बंद गया और बांध तो छोटा सा भी झरना अगर ध्यान का बांध पर आ जाए तो बड़ी झील बन जाती वही झील मुक्ति का कारण हो सकती महापरिनिर्वाण बन सकती आज इतना